अमिस्ताद गुलाम ढोने वाले जहाज की कहानी सी मैक्स मैक की सैक, पैट्रीसियनरी अगस्त अठारह अगस्त उनता में अमेरिकी तटरक्षक बल के जहाज के दो अधिकारियों ने लॉन्ग आइलैंड के पानी में कुछ अजीब देखा वहां एक लंबा और काला जहाज था उस पर एक स्पेनिश झंडा फहरा रहा था और उसका नाम अमिस्ताद था स्पेनिश में जिसका अर्थ दोस्ती होता है जहाज के बारे में इतना अजीब क्या था उस जहाज के पाल कतरे हुए थे उसमें कोई कप्तान नहीं था जहाज बस बह रहा था वो किसी निश्चित मंजिल पर नहीं जा रहा था काले आदमियों का एक समूह उसके डेक पर खड़े होकर चिल्ला रहा था वो लोग वे लोग क्या कर रहे थे वो जहाज न्यूयॉर्क क्यों आया था उस जहाज पर कौन लोग थे अधिकारियों ने इस बात का पता लगाने का फैसला किया इसलिए वे जहाज पर चढ़े उन्हें इस बात का नहीं पता था कि वे अमेरिकी इतिहास की सबसे अजीब और दिलचस्प कहानियों में से एक का हिस्सा थे वो कहानी कई महीन, कई महीने पहले अफ्रीका के पश्चिमी तट पर सियरा लियोन नाम के देश से शुरू हुई थी सेंग्वे पे नाम का एक आदमी एक छोटे से गांव में रहता था वो मेंडे जनजाति का था सेंगबे एक गोल घर में शंकु के आकार की घास की छत में पला बढ़ा था बाद में उसने अपनी पत्नी और तीन बच्चों के लिए भी उसी तरह का एक घर बनाया वह चावल उगाने वाला किसान था और अपने लोगों का लीडर भी था एक दिन सेंगवे अकेला घूम रहा था अचानक कुछ लोगों ने उसे आकर घेर लिया सैंगवे खुद को छुड़ाने के लिए लड़ा लेकिन उन लोगों के पास बंदूकें थी वे लोग गुलाम पकड़ने वाले लोग थे वो सेंगवे को अपहरण कर रहे थे सेंगबे को एक गुलाम जहाज में घसीट कर ले जाया गया सैकड़ों मर्द महिलाएं और बच्चे जहाज के पेट के अंदर भरे हुए थे वो जहाज क्यूबा जा रहा था लोग अंधेरे में जानवरों की तरह झंझीरों में जकड़े पड़े थे और रो रहे थे उन्होंने दया की भीख मांगी सेंगवे को लगा कि वो पागल हो जाएगा वहां शरीर सीधा करने के लिए भी कोई जगह नहीं थी वहां पर बीमारी की गंदगी बदबू आ रही थी गुलाम जहाज को अटलांटिक महासागर पार करने और क्यूबा पहुंचने में दो महीने लग गए यात्रा में कई अफ्रीकियों की मौत हो गई कुछ को मार दिया गया कुछ ने भयानक यात्रा के कारण खुद को मार डाला लेकिन सेंगवे अपने जीवन से छिपका रहा आगे क्या होगा उस सेंगवे को नहीं पता था फिर भी उसने उम्मीद नहीं हुई वो अपने परिवार को फिर से देखना चाहता था मैं उनके लिए जीऊंगा उसने खुद से कहा वो घर वापस जाने का रास्ता जरूर खोज निकालेगा क्यूबा में अफ्रीकियों को स्पेनिश नाम दिए गए थे वहां पर सेंगबे जोसेफ सिंक बन गया फिर कुछ दिनों बाद उसे एक अन्य जहाज अमित सात पर ले जाया गया वो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्राजील जा रहा था नए गुलामों की वहां ऊँची कीमत मिलती सिंक ने नाविकों को यह बताने की कोशिश की कि वो गुलाम नहीं था वो और बाकी अफ्रीकी लोग कोई जानवर नहीं थे पर कप्तान ने उनकी बात नहीं सुनी उसकी बजाय कप्तान ने ने सिंक सिंक को को कोड़े मारे जहाज पर शवार सिंक ने दूसरों बहादुर बनने के लिए प्रेरित किया मजबूत बनो और अपनी जान बचाओ वो उन गुलामों को मुक्त करने का कोई तरीका जरूर खोजेगा जहाज के कमरे की सड़ी लकड़ी में सिंह को एक ढीली कील मिली सिंह की एक सिंह ने एक योजना बनाई उसने बड़ी मेहनत से दीवार से जंजीरों को पकड़ने वाली कील को निकालने का काम किया उसके साथ हाथ उसके हाथ खून से लथपथ हो गए और उन्हें दर्द होने लगा लेकिन अब सिंक मुक्त था अब वो जंजीरों को खोलने और अपने दूसरों दूसरे हाथ को मुक्त करने में भी सक्षम था अन्य अफ्रीकियों ने चुपचाप और जल्द ही खुद को मुक्त किया रात की आड़ में अफ्रीकियों ने तेजी से घातक हमला किया उन्हें धार चाकू मिले जिससे उन्होंने कप्तान को मार डाला फिर उन्होंने रसोईयों को भी मार डाला कुछ स्पेनिश नाविक पानी में कूद गए कुछ लाइफ बोट में भाग निकले जहाज पर केवल दो स्पेनिश नाविक ही बचे सिंक ने सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया सिंक ने उनसे कहा हमें वापस अफ्रीका ले चलो नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे नाविक उसके लिए राजी हो गए लेकिन उनकी अपनी एक अलग ही योजना थी अफ्रीका लौटने के लिए को पूर्व की ओर यात्रा करनी थी दिन के दौरान जहाज पूर्व में उगते सूरज की ओर चलता था लेकिन रात के अंधेरे में अफ्रीकी यह नहीं बता पाते थे कि जहाज किस तरफ जा रहा था इसलिए स्पेनिश नाविक रात में जहाज को उत्तर की ओर ले जाते थे धीरे धीरे जहाज संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचा अगस्त अठारह तक उनतालीस लॉन्ग आइलैंड के तट से दूर के पानी में पहुंच चुका था अमेरिकी देखा होकर और तिरपन अन्य दासों ने कप्तान को मार डाला और जहाज पर कब्जा किया था नाविक बंधक थे वो सब सच था लेकिन दोनों स्पेनिश नाविकों ने यह दावा किया कि उन अफ्रीकियों का जन्म क्यूबा में ही हुआ था वो बात सरासर झूठ थी यह एक छोटा झूठ लग सकता है लेकिन वो झूठ बहुत महत्वपूर्ण था अठारह में संयुक्त राज्य अमेरिका में कई राज्यों में लोग कब अभी भी दासों के मालिक हो सकते थे दास्ता अठारह तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी लेकिन पहले से ही कुछ कानूनों ने दास्ता पर पाबंदी लगा दी थी अफ्रीकियों का अपहरण करना और उन्हें गुलाम बनाना कानून के खिलाफ था अमिशताद पर ठीक ऐसा ही हुआ था सिंह को अमेरिकी कानूनों के बारे में पता नहीं था भला उसे वो कैसे पता होता उसे यह भी नहीं पता था कि अमिश्ताद कहाँ उतरा था लेकिन एक बात उसे पक्के तौर पर पता थी दोनों स्पेनिश नाविक अमेरिकी गोरे लोगों से झूठ बोल रहे थे सात को निकट दम बड़े बंदरगाह पर ले जाया गया वो कनेक्टिकट में था एक जज ने कहा कि अफ्रीकियों ने एक भयानक अपराध किया था उन पर हत्या और विद्रोह का आरोप लगाया गया क्योंकि उन्होंने जहाज पर नियंत्रण किया था सितम्बर अठारह में मुकदमे की सुनवाई तय हुई किसी को भी जमानत नहीं मिली कनेक्टिकट के न्यू हेवन में सभी अफ्रीकियों को जेल में डाल दिया गया उनमें कुछ बच्चे भी थे गोरे लोगों ने पैसे देकर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अफ्रीकियों को घूरा गोरी महिलाएं खिलखिलाकर हंसी और मर्दों ने अपने मुंह बनाए उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे वो कोई मूर्ख सर्कस देख रहे हों। सिंक को गोरे लोग बड़े अजीब लगे उसने और अन्य अफ्रीकियों ने गोरों से अपना मुंह मोड़ लिया अपनी जेल की कोटरी में सिंह चिंतित था क्या फिर से कभी वो अपना घर देख पाएगा अब वो इतना निश्चित नहीं था सिंह को यह नहीं पता था कि इस अजीब देश में अफ्रीकियों के कुछ दोस्त भी थे उत्तरी राज्यों में बहुत से लोग गुलामी को एक पाप मानते थे उन लोगों को उन्मूलनवादी कहा जाता था वे गुलामी को खत्म करना चाहते थे कुछ उन्मूलनवादियों ने अमिताद के बारे में सुना उन्होंने स्पैनिश नाविकों की कहानी पर विश्वास नहीं किया यदि के अश्वेत लोग क्यूबा में पैदा हुए थे तो उनमें से कोई भी स्पेनिश क्यों नहीं बोलता था उन्हें जरूर अफ्रीका से अगवा करके लाया गया होगा एकदम अवैध रूप से उन्मूलनवादियों को अफ्रीकियों की मदद के लिए एक प्रसिद्ध वकील मिला उसका नाम रोजर शेयरमैन बाल्विन था वे भी गुलामी के खिलाफ थे उनके दादा ने स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे बाल्डविन जानता था कि उसका काम आसान नहीं होगा वो अपने अफ्रीकी मुवक्किलों से बात तक नहीं कर सकता था असल में वो यह भी नहीं जानता था कि उसके मुवक्किल कौन से अफ्रीकी भाषा बोलते थे बाल्डविन ने सांकेतिक भाषा का उपयोग करने की कोशिश की पर उससे काम नहीं बना बाल्डविन ने मिट्टी में चित्र बनाए पर उससे भी काम नहीं बना पर समझता था कि बाल्डविन उनकी मदद करना चाहता था लेकिन सिंक ने खुद को असहाय महसूस किया तब बाल्डविन को मालूम पड़ा कि सिंख की भाषा मेंढे थी वो एक अच्छी शुरुआत थी बाल्डिन ने मिंडे बोलने वाला एक काला आदमी खोज निकाला उसका नाम जेम्स कोवे था उसे भी अफ्रीका से अगवा किया गया था लेकिन कोवे भाग्यशाली था वो मुक्त हो गया था और फिर एक नाविक बन गया था कोवे के माध्यम से बाल्डिन और सिंक अंततः एक दूसरे को समझ पाए हम मुक्त होना चाहते हैं सिंह ने बाल्डिन को पहली बात बताई फिर सिंह ने बाल्डिन को पूरी भयानक कहानी सुनाई हाँ बाल्डिन को पता चल गया था कि अफ्रीकियों का अपहरण किया गया था यही बात बाल्डिन अदालत को भी बताएगा आठ जनवरी अठारह छह सौ चालीस को मुकदमा शुरू हुआ न्यू हेवन कोर्ट हाउस खचाखच भरा हुआ था बाल्डविन ने कहा कि अफ्रीकी स्वतंत्र लोग थे वो संपत्ति या जानवर नहीं थे उनका अपहरण किया गया था अमित जहाज पर भी अपना बचाव कर रहे थे बाल्डविन ने भीड़ वाले कोर्ट रूम में कहा यहाँ पर मौजूद कोई भी आदमी वही करता छह दिवसीय मुकदमे के दौरान सिंह और कुछ अन्य अफ्रीकियों ने गवाही दी वे किसान और शिल्पकार थे पिता और पुत्र थे और बेटिया और बहनें थी वे एक समुदाय के सदस्य थे सिंक ने बताया कि मेंडे लोगों के लिए आज़ादी कितने मायने रखती थी उन्हें कला संगीत और नृत्य से प्यार था नृत्य से प्यार था जैसे अमेरिका में लोगों पर शासन करने के लिए कानून थे वैसे ही मेंडे लोगों के यहाँ भी न्यायाधीश और निर्णायक मंडल थे हम भी इंसान हैं सिंक ने जज से कहा जज मान गए उन्होंने फैसला सुनाया कि अमित अफ्रीकी स्वतंत्र पैदा हुए थे और वे अभी भी स्वतंत्र हैं और गुलाम नहीं हैं उन्हें बढ़िया जीत मिली सिंह और अन्य लोगों ने सोचा कि आखिरकार उनका भयानक समय अब खत्म हो गया राष्ट्रपति मार्टिन वेन ब्यूर स्पेन से सहमत थे फिर क्या होगा एक और मुकदमा अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय था लेकिन नया मुकदमा एक साल बाद ही होगा इस बीच अमृशताद के अफ्रीकी वापस जेल चले गए सिंह बहुत गुस्से में था फिर भी उसने अफ्रीकियों को धैर्य रखने धैर्य रखने को कहा ऐसा मत छोड़ना न्यू हेवन के लोग अफ्रीकियों के साथ थे अफ्रीकियों को जेल में नहीं होना चाहिए था जेल बहुत गंदा था वहां का खाना बिल्कुल बेकार था कुछ अफ्रीकी वहाँ पर बीमार पड़ गए उनके लिए ताज़ा पानी और साफ कपड़े लाए गए पर सभी अफ्रीकियों को जेल में ही रहना पड़ा यहाँ तक कि बच्चों को भी रोजर बाल्डून को नया मुकदमा जीतने के लिए मदद की जरूरत थी यह स्पष्ट था कि राष्ट्रपति उनकी मदद नहीं करने वाले थे लेकिन शायद कोई और महत्वपूर्ण आदमी उनकी सहायता कर सकता था बाल्डविन एक पुष्ट पूर्व राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स से मिलने गए जॉन क्विंसी एडम्स 1825 से 1829 तक राष्ट्रपति रहे थे वो राष्ट्रपति जॉन एडम्स के पुत्र भी थे अब वो प्रतिनिधि सभा के सदस्य थे वो तिहत्तर वर्ष के थे लेकिन उनका दिमाग तेज था उनकी जुबान और तेज तर... उनकी जुबान और भी तेज थी और वो कानून के बारे में बहुत कुछ जानते थे जॉन क्विंसी एडम्स ने जेल में अफ्रीकियों से मुलाकात की अफ्रीकियों की कम उम्र देखकर वो हैरान रह उनमें से कोई भी तीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं है उन्होंने अपनी डायरी में लिखा अब तक मेढे के दो लोग अंग्रेजी में लिखना सीख चुके थे उन्होंने को एक पत्र भेजा। सुप्रीम को हमारी कहानी बताई उन्होंने याचिका से प्रभावित हुए वो भी बहुत चिंतित थे ओह मैं इस मामले और इन लोगों के साथ कैसे न्याय करूं लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की ठानी महीनों बीत गए कई बीमार कैदियों की जेल में ही मौत हो गई मुकदमे की अगली तारीख तक एक मार्च अठारह को केवल सैंतीस अमिस्ताद अफ्रीकी ही जीवित थे सुप्रीम कोर्ट वाशिंगटन डीसी में था केस जीतने के लिए वकीलों को कम से कम पांच जजों को यह विश्वास दिलाना था कि वे अफ्रीकी गुलाम नहीं थे लेकिन न्यायाधीशों में से पांच गुलाम राज्यों से थे क्या उनमें से कोई विश्वास करेगा कि वे अफ्रीकी निर्दोष थे सबसे पहले अफ्रीकियों के विरुद्ध पक्ष ने अपनी दलील रखी उनके वकील ने कहा कि क्योंकि अफ्रीकी एक स्पेनिश जहाज पर थे इसलिए वे स्पेन की संपत्ति थी उन्हें मुकदमे के लिए स्पेन को लौटा देना चाहिए इसके बाद रोजर बाल्डविन की बारी आई तीन दिनों में उन्होंने चौदह घंटे से अधिक समय तक बहस की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजों से कहा हम यहां कुर्सी या टेबल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि मांस और खून के इंसानों के बारे में फिर अंत में जॉन क्विंसी एडम्स की बारी आई वे एक महान वक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे ये लोग अपराधी नहीं है वे स्वतंत्र पुरुषों के रूप में अपना बचाव कर रहे थे एडम्स ने अमेरिकी क्रांति के नायकों से सिंह की तुलना की पैट्रिक हैंड्री ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी उन्होंने कहा उन्होंने कहा था मुझे आजादी दो या मुझे मौत दो क्या पैट्रिक एक अपराधी था एडम्स ने न्यायाधीशों से के न्या ने एडम्स से अपनी सहमति व्यक्त की एडम्स ने केस जीता। में आजाद हुए खबर मिलते ही वे खुशी से झूम उठे कोई भी यहां तक की राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकते थे अब मार्च 9 मार्च अठारह था अफ्रीका में उनके अपहरण के बाद से दो लंबे और भयानक साल बीत चुके थे अफ्रीका अपना आभार प्रकट करना चाहते थे उन्होंने जॉन क्वंसी एडम्स को एक बाइबल भेंट की अंदर लिखा था हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें आज़ादी दिलाई अमेरिका में रहने के बाद सिंह अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख गया उसने शायद ही कभी अंग्रेजी सार्वजनिक रूप से बोली लेकिन जब अलविदा कहने का समय आया तो अंग्रेजी में बोला मेरे दोस्त उसने कहा मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ सत्ताईस नवंबर को सिंक और अन्य अफ्रीकी न्यूयॉर्क से रवाना हुए जहाज का नाम जेंटलमैन रखा गया मेन्डे नाविक और जेम्स कुवी उनके साथ अफ्रीका लौटे वे जनवरी इकतालीस को फ्री टाउन शेरा लियोन पहुंचे में थे। आखिर वे अपने घर वापस लौटे बाद में सिंक के साथ क्या हुआ यह किसी को नहीं पता खबरों के अनुसार वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पर खुश और स्वस्थ थे वो फिर से एक आजाद जिंदगी जी रहे थे गृह युद्ध और एक संवैधानिक संशोधन के बाद ही गुलामी पूरी तरह से समाप्त हुई अमी साद के मामले ने गुलामी के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोगों को आशा दी हम भी आदमी हैं सिंह ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था उनके शब्दों ने गुलामी के दिल में सदा के लिए छुरा खोप दिया था